तत्व चिंता भगवान क्या है भगवान क्या है इस संबंध में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह मेरे अपने निश्चय की बात है हो सकता है कि मेरा निश्चय ठीक न हो मैं यह नहीं कहता कि दूसरों का निश्चय ठीक नहीं है परंतु मुझे अपने निश्चय में कोई संदेह नहीं है मैं इस विषय में संशयात्मा नहीं हूँ तथापि दूसरों के निश्चय को गलत बताने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है भगवान क्या है इन शब्दों का वास्तविक उत्तर तो यही है कि इस बात को भगवान ही जानते हैं इसके सिवा भगवान के विषय में उन्हें तत्व से जानने वाला ज्ञानी पुरुष इनके तटस्थ और अर्थात नज़दीक कुछ भाव बतला सकता है वास्तव में तो भगवान के स्वरूप को भगवान ही जानते हैं तत्वज्ञ लोग संकेत के रूप में भगवान के स्वरूप का कुछ वर्णन कर सकते हैं परंतु जो कुछ जानने और वर्णन करने में आता है वास्तव में भगवान उससे और भी विलक्षण है वेद शास्त्र और मुनि महात्मा परमात्मा के संबंध में सदा से कहते ही आ रहे हैं किंतु उनका वह कहना आज तक पूरा नहीं हुआ अब तक के उनके सब वचनों का को मिलाकर या अलग अलग कर कोई परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करना चाहे तो उसके द्वारा भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता अधूरा ही रह जाता है इस विवेचन में यह तो निश्चय हो गया कि भगवान है अवश्य उनके होने में रत्ती भर भी शंका नहीं है यह दृढ़ निश्चय है अतएव जो आदमी भगवान को अपने मन से जैसा समझ कर कर रहे हैं उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं परंतु सुधार कर लेना चाहिए वास्तव में साधन करने वालों में कोई भी भूल में नहीं है या एक तरह से सभी भूल में हैं। जो परमात्मा के लिए साधन करता है वह उसी के मार्ग पर चलता है इसलिए कोई भूल में नहीं है और भूल में इसलिए है कि जिस किसी एक वस्तु को साध्य या ध्येय मानकर वे उसकी प्राप्ति का साधन करते हैं उनके उस साध्य या ध्येय से वास्तविक परमात्मा का स्वरूप अत्यंत ही विलक्षण है जो जानने मानने और साधन करने में आता है वह तो ध्येय परमात्मा को बताने वाला सांकेतिक लक्ष्य है इसलिए जहाँ तक उस ध्येय की प्राप्ति नहीं होती वहाँ तक सभी भूल में हैं ऐसा कहा गया है परंतु इससे यह नहीं मानना चाहिए कि पहले भूल को ठीक करके फिर साधन करेंगे ठीक तो कोई कर ही नहीं सकता यथार्थ प्राप्ति के बाद आप ही ठीक हो जाता है इससे पहले जो होता है सो अनुमान होता है और उस अनुमान से जो कुछ किया जाता है वही उसकी प्राप्ति का ठीक उपाय है जैसे एक आदमी द्वितीय के चंद्रमा को देख चुका है वह दूसरे न देखने वाले को इशारे से बदलाता है कि तू मेरी नज़र से देख उस वृक्ष से चार अंगुल ऊंचा चंद्रमा है इस कथन से उसका लक्ष्य वृक्ष की ओर से होकर चंद्रमा तक चला जाता है और वह चंद्रमा को देख लेता है वास्तव में न तो वह उसकी आँख में घुसकर ही देखता है और न चंद्रमा उस वृक्ष से चार अंगुल ऊंचा ही है और न चंद्रमंडल जितना छोटा वह देखता है उतना छोटा ही है परंतु लक्ष्य बन जाने से वह उसे देख लेता है कोई कोई द्वितीय के चंद्रमा का लक्ष्य कराने के लिए सरपत से बतलाते हैं कोई इससे भी अधिक लक्ष्य कराने के लिए चूने में चूने से लेकर खींच कर या चित्र बनाकर उसे दिखाते हैं परंतु वास्तव में चंद्रमा के वास्तविक स्वरूप से इनकी कुछ भी समानता नहीं है न तो इनमें चंद्रमा का प्रकाश है न यह उतने बड़े ही हैं और न इसमें चंद्रमा के अन्य गुण ही हैं इस प्रकार लक्ष्य के द्वारा देखने पर भगवान देखे जा सक जाने या जाने जा सकते हैं वास्तव में लक्ष्य और उनके असली स्वरूप में वैसा ही अंतर है कि जैसा चंद्रमा और उसके लक्ष्य में चंद्रमा का स्वरूप तो शायद कोई योगी बता भी सकता है परंतु भगवान का स्वरूप कोई भी बता नहीं सकता क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है वह तो जब प्राप्त होगा तभी मालूम होगा जिसको प्राप्त होगा वह भी उसे समझा नहीं सकेगा यह तो असली स्वरूप की बात हुई अब यह बतलाना है कि साधक के लिए यह थे या लक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए और वह किस प्रकार समझा जा सकता है इस विषय में महात्माओं से सुनकर और शास्त्रों को सुन और देखकर मेरे अनुभव में जो बातें निश्चयात्मक रूप से जची है वही बतलाई जाती है किसी की इच्छा हो तो वह उन्हें काम मिला सकता है परमात्मा के असली स्वरूप का ध्यान तो वास्तव में बन नहीं सकता जब तक नेत्रों से मन से और बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव ना हो जाए तब तक जो ध्यान किया जाता है वह अनुमान से ही होता है महात्माओं के द्वारा सुनकर शास्त्रों में पढ़कर चित्रादि देख कर साधन करने से साधक को परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं पहले यह बात कही जा चुकी है कि जो परमात्मा का जिस प्रकार ध्यान कर रहे हैं वे वैसा ही करते रहें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं कुछ सुधार की आवश्यकता अवश्य है